तत्व चिंतामढ़ी श्री प्रेम भक्ति प्रकाश वासना का क्षय मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति यह तीनों एक ही काल में होते हैं इसलिए तुझसे विनय करता हूँ कि तू यहाँ से अपने माँजने सहित चला जा अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है क्या तू तो अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा अहो, कहाँ वह माया कहाँ काम क्रोधारी शत्रुगण? अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहाँ इच्छा हो चला जा मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है प्रभो प्रभो दया करिए हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ हे शरणागत प्रतिपादक शरण आय की लज्जा रखिए हे प्रभो रक्षा करिए रक्षा करिए एक बार आकर दर्शन दीजिए आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ विलंब ना करिए शीघ्र आकर दर्शन दीजिए हे प्रभो हे दयासिंधो, एक बार आकर दास की सुधि लीजिए आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता हे प्रभो दया करिए दया करिए मैं आपकी शरण हूँ एक बार मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए हे प्रभो हे दीन बंधो हे दीन दयालो विशेष न तरसाइए दया करिए मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है रे मन सावधान सावधान किसलिए व्यर्थ प्रलाप करता है वे श्री सच्चिदानंद घरी घन हरी झूठी बिनती नहीं चाहते अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा तू मेरे लिए क्यों हरी से कपट भरी प्रार्थना करता है ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा यदि हरी अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है यदि वे प्रेमी हैं तो बुलाने की क्या आवश्यकता है यदि वे विश्वंभर हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है तेरे को नमस्कार है तू यहाँ से चला जा। जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है हे इंद्रियों तुमको नमस्कार है तुम भी जाओ जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाऊ होता है मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा हे बुद्धे तुझको भी नमस्कार है पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था जबकि तू मुझको संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी क्या वह शिक्षा अब लग सकती है जीवात्मा परमात्मा से कहता है हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती यदि मेरी आपसे पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलम्ब करते क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता अहो मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणागत मानता हूँ परंतु कोई चिंता नहीं जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए क्योंकि ऐसे ही आपने श्री गीता जी में कहा है इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूँगा उस समय क्या आप ठहर सकेंगे आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यंते तांस तसै भजाम जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए और आपको भी क्या परवाह है परंतु कोई चिंता नहीं आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए